अध्याय दस। सुलेमान के के बुद्धिमान पुत्र पुत्र से पिता आनंदित होता है है परंतु मूर्ख कारण माता उदास रहती है। दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है धर्मी को यहोवा भूखों नहीं मरने देता परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है परंतु काम काजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं, जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है परंतु जो वकवादी और मूड़ है वह पछाड़ खाता है जो खराई से चलता है वह निडर चलता है परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है जो नैन से सैन करता है उससे औरों को दुख मिलता है और जो बकवादी और मूड है वह पछाड़ खाता है धर्मी का मुँह तो जीवन का सोता है परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है परंतु निर्बुद्धि की पीठ के लिए कोड़ा है बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं परंतु मूड के बोलने से विनाश निकट आता है धनी का धन उसका दृढ़ नगर है परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है और जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है जहाँ बहुत बातें होती हैं वहा अपराध भी होता है परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है परंतु मूर्ख लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता मूर्ख को तो महापाप करना हसी की बात जान पड़ती है परंतु समझ वाले पुरुष में बुद्धि रहती है दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है बबंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है परंतु धर्मी सदा लो स्थिर है जैसे दांत को सिरका और आंख को धुआं वैसे आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं भेजते हैं यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है परंतु अनर्थकारियों का विनाश होता है धर्मी सदा अटल रहेगा परंतु दुष्ट पृथ्वी पर बसने ना पाएंगी धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है पर उलटफेर की बात कहने वाले की जीप काटी जाएगी धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है परंतु दुष्टों के मुंह से उलटफेर की बातें निकलती हैं।